के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना एक बात और मैंने समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूँ और मुझसे पूछा गया कि एक शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है तो इस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुष का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्म राजाय चित्रगुप्ताय वै नम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 जो एक चांडाल की भी सेवा के लिए तत्पर हो फिर तो मैं उनके चरणों के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करूं, पर हाँ उसके पहले नहीं लंबी चौड़ी बातों की अपेक्षा थोड़ा कुछ कर दिखाना लाख गुना अच्छा है